मेरे प्रिय आत्मा एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा मैंने सुना है एक महानगरी में बहुत भीड़ थी रास्तों पर लाखों लोग खड़े थे बड़ी प्रतीक्षा से किसी के आने की राह देखते थे सवारी आई और उस भीड़ में लाखों लोगों की भीड़ में सभी लोग सम्राट के वस्त्रों की चर्चा करने लगे और मजा ये था कि सम्राट बिल्कुल नंगा था उसके शरीर पर वस्त्र थे सुना है मैंने ये भी कि सिर्फ एक छोटे से बच्चे ने जो अपने बाप के कंधे पर बैठ कर आ गया था उसे बड़ी हैरानी हुई और उसने अपने बाप से कहा कि लोग सम्राट के सुंदर वस्त्रों की चर्चा कर रहे हैं लेकिन मुझे तो सम्राट नंगा दिखाई पड़ता है उसके बाप ने उसे कहा चुप ना समझ अगर कोई सुन लेगा तो बहुत मुसीबत हो जाएगी और वो उस बच्चे को लेकर भीड़ के बाहर हो गए सम्राट नंगा था रथ पर और लोग उसके वस्त्रों की चर्चा कर रहे थे बात क्या थी कोई छह महीने पहले एक आदमी ने उस सम्राट को आकर कहा था कि आपने सारी पृथ्वी जीत ली लेकिन आपके पास देवताओं के वस्त्र नहीं है मैं लाके दे सकता हूं सम्राट का मन लोक से भरा सब उसके पास था देवताओं के वस्त्र ना तो कभी सुने थे ना देखे थे उस आदमी ने कहा फिक्र न करें थोड़ा खर्च तो होगा लेकिन वस्त्र लेकर मैं आ जाऊंगा। महीने महीने की उसने चाही। तक सम्राट ने उसे एक महल में बंद कर दिया चारों तरफ नंगी तलवारों का पहला लगा दिया वह आदमी कभी लाख कभी दो लाख रुपए मांगने लगा उसने छह महीने में कई करोड़ रुपए सम्राट से लिए वस्त्र लाने के लिए लेकिन सम्राट निश्चिंत था क्योंकि महल में वो कैद था और भाग नहीं सकता था छह महीने पूरे होने पर वो आदमी एक बहुमूल्य पेटी में वस्त्र लेकर उपस्थित हुआ राजमहल आया बड़े सम्राट आमंत्रित थे उसने ताला खोला सम्राट से कहा अपनी पगड़ी मुझे दे दें। सम्राट की पगड़ी पेटी के भीतर डाली फिर पेटी के भीतर से कोई पगड़ी निकाली लेकिन हाथ तो उसका खाली सम्राट ने गौर से देखा उसने का पगड़ी आपको दिखाई पड़ रही है और धीरे से कहा कि जब मैं चलने लगा तो देवताओं ने कहा कि ये वस्त्र उन्हीं को दिखाई पड़ेंगे जो अपने ही बाप से पैदा हुए हाथ खाली था लेकिन सम्राट को तत्काल पगड़ी दिखाई पड़ने लगी उसने कहा इतनी सुंदर पगड़ी मैंने कभी नहीं देखी फिर सम्राट के एक एक वस्त्र उस पेटी में चले गए और झूठे वस्त्र सम्राट पहनता चला गया तब झूठे वस्त्रों से कोई अर्थ ना था वो नंगा होता चला गया फिर आखिरी वस्त्र के उतरने की जब बात आई तब सम्राट घबराया लेकिन उस आदमी ने कहा अब घबराने से कोई फायदा नहीं झूठ की यात्रा शुरू हो जाए तो पूरी ही यात्रा करनी पड़ती अब वापिस नहीं लौट सकते लोग क्या कहेंगे आखिरी वस्त्र भी सम्राट का उतर गया दरबारी भी बड़े जोर से प्रशंसा करने लगे कि इतने सुंदर वस्त्र हमने कभी नहीं देखे क्योंकि उस आदमी ने कहा कि ये वस्त्र सिर्फ उसी को दिखाई पड़ेंगे जो अपने ही बाप से पैदा हुआ है सब दरबारियों को वस्त्र दिखाई पड़ने लगे जो नहीं थे प्रत्येक दरबारी को ऐसा लगा कि जब सबको दिखाई पड़ रहे हैं तो होंगे जरूर सिर्फ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं तो अपना बाप संदिग्ध हुआ लेकिन अब इस बात को खोलने से कोई मतलब नहीं लेकिन ये बात राजमहल के भीतर थी उस आदमी ने कहा कि महाराज देवताओं ने कहा है ये वस्त्र पहली दफा पृथ्वी पर जा रहे हैं इनका जुलूस इनकी शोभा यात्रा भी निकलनी जरूरी है रथ तैयार है आप बाहर चले सम्राट घबराया लेकिन उस आदमी ने कहा आप बिल्कुल मत घबराएं आपके रथ के सामने ही डूडी पीटते हुए लोग चलेंगे की ये वस्त्र उन्हीं को दिखाई पड़ते हैं जो अपने ही बाप से पैदा हुए है ये वस्त्र सबको दिखाई पड़ेंगे आप घबराएं ना सम्राट रथ पर सवार हुआ नग्न सभी को नग्न दिखाई पड़ा लेकिन कौन कहे कि सम्राट नग्न एक छोटे से बच्चे ने यह कहा था तो उसके बापने का समझ अभी तुझे अनुभव नहीं जब बड़ा होगा तब तो वस्त्र तुझे भी दिखाई पड़ने लगेंगे अधिक घर यहां कोई सुन लेगा तो मुसीबत हो सकती है इस कहानी से क्यों अपनी बात शुरू करना चाहता समाजवाद के नाम से आज सारी दुनिया में जो शोर है उस भीड़ के बीच में मेरी हालत उस बच्चे जैसी है जो कहे कि सम्राट नंगा है और वस्त्र नहीं लेकिन मुझे लगता है किसी को ये बात कहनी चाहिए मनुष्य का मन ऐसा है कि प्रचारित असत्य भी सत्य मालूम होने लगते हैं बहुत बार बोले गए झूठ भी सच मालूम होने लगते हैं और पहली बार बोला गया सच भी सच नहीं मालूम पड़ता है इधर सौ वर्षों से समाजवाद शब्द के आसपास एक मित्र एक कहानी कही जा रही है उसके निरंतर प्रचार ने जो समाजवादी नहीं है उन्हें भी समाजवादी बना दिया है जो भीतर से समाजवादी नहीं है वे भी उसका गुणगान करते हुए दिखाई पड़ते हैं समाजवाद के विरोध में बोलने का साहस नहीं किसी में मालूम पड़ता है सब अनुभवी हैं। मैं गैर अनुभवी आदमी हूं, इसलिए उसके विपरीत बोलने की कोशिश करूंगा लेकिन मनुष्य जाति के इतिहास में भीड़ कुछ मान ले सच नहीं हो जाता है भीड़ ने हमेशा बड़े बड़े झूठ स्वीकार किए हैं और उन्हीं के साथ जीती रही एक नया असत्य मनुष्य जो तो मन को पकड़ा है समाजवाद के नाम से उसकी पूरी व्याख्या समझ लेनी जरूरी है पहली बात तो ये समझ लेनी जरूरी है समाजवाद पूंजीवाद के विरोध में शत्रु की भांति खड़ा हुआ है लेकिन समाजवाद कुछ भी हो पूंजीवाद की संतान है सामंतवाद की व्यवस्था से फ्यूडलिज्म से पूंजीवाद पैदा हुआ अगर पूंजीवाद ठीक से विकसित हो तो उससे समाजवाद पैदा हो सकता है अगर समाजवाद ठीक से विकसित हो तो उससे साम्यवाद पैदा हो सकता है अगर साम्यवाद ठीक से विकसित हो तो उससे अराजकतावाद पैदा हो सकता है लेकिन ठीक से विकसित हो तब बच्चे मां के पेट से समय के पहले भी पैदा हो सकते हैं और कोई मां आतुर हो सकती है कि नौ महीने क्यों प्रतीक्षा करूं पांच ही महीने में बेटा अगर निकला आता हो पेट से तो ज्यादा अच्छा है चार महीने का कष्ट भी बचेगा चार महीने की प्रतीक्षा भी बचेगी और बेटे से अभी मिलना हो जाएगा लेकिन पांच महीने के बेटे मुर्दा पैदा होते हैं जिंदा नहीं और अगर जिंदा पैदा हो जाएं तो जिंदगी भर मुर्दे से भी बदतर उनकी आदत होगी रूस में जो समाजवाद पैदा हुआ वो भी प्रीमेचर वो भी जरूरत के पहले पैदा हुआ रूस पूंजीवादी मुल्क ना था इसलिए रूस में समाजवाद को जबरदस्ती फोर्स पैदा करने की कोशिश की गई समाजवाद तो पैदा हुआ लेकिन मुर्दा पैदा हुआ और समाजवाद के पैदा होने में जिन गरीबों के लिए समाजवाद पैदा हुआ उन्हीं गरीबों के एक करोड़ संख्या में उन्हीं गरीबों की हत्या भी करनी पड़ी शायद मनुष्य जाति के इतिहास में दो समाजवादी मुल्कों ने जितनी हत्या की है उतनी किसी ने भी नहीं की और आश्चर्य तो ये है कि जिन गरीबों के लिए जिन मजदूरों के लिए जिन शोषितों के लिए समाजवाद खड़ा हुआ था रूस में एक करोड़ पूंजीपति नहीं एक करोड़ पूंजीपति तो आज अमेरिका में भी नहीं रूस में एक करोड़ लोगों की जो हत्या हुई वो किसकी हत्या वो उनकी ही हत्या थी जिनके लिए समाजवाद लाना था हत्या करना आसान हो जाता है अगर आपके ही हित में हत्या करनी हो जब कोई हत्यारा आपके ही हित में हत्या करता है तो आप भी निहत्य हो जाते हैं बचाव भी नहीं कर सकते एक करोड़ लोगों की हत्या के बाद भी रूस आज एक गरीब मुल्क आज भी रूस अमीर मुल्क नहीं अभी भी समाजवाद मरा मरा है और पिछले दस वर्षों से रूस रोज पूंजीवाद की तरफ कदम उठा रहा है। वो जो भूल हो गई उसकी तरफ वापस कदम उठाए जा रहे हैं माउ से तंग का रूस से जो विरोध है वो यही है कि रूस रोज पूंजीवादी होता जा रहा है लेकिन रूस का 50 साल का अनुभव यह है कि समाजवाद लाने में थोड़ी जल्दी कर दी देश पूंजी पैदा ही नहीं कर पाया था ये ध्यान रहे पूंजीवाद ठीक से विकसित हो तो समाजवाद सहज परिणाम नौ महीने का गर्भ हो तो बच्चा सहज और चुपचाप पैदा हो जाता है पूंजीवाद ठीक से विकसित न हो तो समाजवाद की बात सुसाइडल है आत्मघाती मैं खुद समाजवादी हूं और जब समाजवाद से सावधान करने की बात करूंगा तो हैरानी होगी हैरानी ये है कि मैं भी चाहता हूँ बच्चा पैदा हो लेकिन नौ महीने पूरे हो ये देश अभी पूंजीवादी भी नहीं और इस देश में समाजवाद की बातें उतनी ही खतरनाक हैं जितनी रूस में थीं उतनी ही खतरनाक हैं जितनी चीन में अब चीन में फिर लाखों लोगों की हत्या करने का उपाय करना पड़ता है और फिर भी समाजवाद नहीं आएगा क्योंकि समय के पहले कुछ भी नहीं लाया जा सकता है जीवन की व्यवस्था में जल्दी नहीं हो सकती ये देश हमारा देश अभी पूंजीवादी नहीं है बात को थोड़ा समझ लेना जरूरी है कि पूंजीवाद का क्या मतलब पूंजीवाद हमारे मन में सिर्फ एक गाली की तरह आता है एक निंदा की तरह बिना ये जाने हुए कि पूंजीवाद ने मनुष्य जाति के लिए क्या किया है बिना ये समझे हुए कि पूंजीवाद ही मनुष्य जाति को समाजवाद तक पहुंचाने की प्रक्रिया बिना ये समझे हुए कि अगर मनुष्य कभी समान होगा और अगर कभी सारे मनुष्य खुशहाल होंगे और अगर कभी सारे मनुष्य दीनता और दर्दता से मुक्त होंगे तो उसमें सौ प्रतिशत हाथ पूंजीवाद का होगा पूंजीवाद के संबंध में दो तीन बातें समझ लेनी जरूरी है पहली बात तो ये समझ लेनी जरूरी है कि पूंजीवाद पूंजी उत्पन्न करने की व्यवस्था का नाम ए सिस्टम डेट क्रिएट्स वेल्थ एक ऐसी व्यवस्था जो संपत्ति का सृजन करती पूंजीवाद के पहले दुनिया में किसी व्यवस्था ने पूंजी पैदा नहीं की थी पूंजीवाद ने पूंजी पैदा की है पैदा करने का मतलब यह है ऐसी पूंजी जमीन पर पैदा की है जो आदमी अगर पैदा न करता तो खदानों से ना निकलती जमीन से ना निकलती आकाश से ना निकलती आज जमीन पर जो पूंजी है वो पैदा की गई पूंजी वो कोई प्राकृतिक संपत्ति नहीं है जो किसी खदान से मिलती हो जमीन से मिलती हो किसी झरने से मिलती हो किसी प्रकृति के किसी जगह से मिलती हो पूंजीवाद ने पिछले डेढ़ सौ वर्षो में पूंजी पैदा करने की व्यवस्था इजाद की इसके पहले जो भी व्यवस्थाएं थी वे दे लुटेरी व्यवस्थाएं थी चंगेज़ हों, कि तैमूर लंग हो कि दुनिया के कोई भी सम्राट हो सामंतों ने पूंजी को लूटा था शोषण किया था लेकिन पूंजीवाद ने पूंजी को पैदा किया लेकिन हम सामंतवादियों के साथ ही पूंजीवाद को भी सोचने के लिए आदि हो गए हम सोचते हैं पूंजीवाद ने भी पूंजी का शोषण किया पूंजीवाद ने पूंजी निर्मित की है और पूंजी निर्मित हो जाए तो बंटवारा हो सकता है पूंजी अगर निर्मित ना हो तो बंटवारा किस चीज का होगा आज जैसा इंदिरा जी और उनके नासमज साथी समझते हैं कि समाजवाद आ सकता है संपत्ति बांटी जा सकती है तो उनकी बातें ऐसी हैं कि संपत्ति के बिना ही संपत्ति को बांटने का भी विचार कर देश के पास संपत्ति नहीं अगर आज हम बांटेंगे तो सिर्फ गरीबी बटेगी धन नहीं बट सकता धन है ही नहीं धन होना चाहिए बटने के लिए बटना चाहिए जरूर एक दिन लेकिन बटने के पहले होना चाहिए पूंजीवाद संपत्ति पैदा करता है समाजवाद संपत्ति बांटता है लेकिन पैदा करना पहला कदम है बांटना दूसरा कदम है और अगर पूंजीवाद संपत्ति पैदा न कर पाए तो समाजवाद सिर्फ गरीबी बांट सकता है अगर इस हमारे देश ने ये निर्णय लिया समाजवादी होने का तो हम सदा के लिए गरीब होने का निर्णय लेंगे क्योंकि हम गरीबी बांट रह जाएंगे और कुछ भी ना कर पाएंगे क्योंकि पूंजी को पैदा करने की व्यवस्था के सूत्र हमारे ख्याल में नहीं है पहली तो बात यह समझ लेनी जरूरी है कि दुनिया के सारे लोगों ने मिलकर पूंजी पैदा नहीं की बहुत थोड़े से लोगों ने पूंजी पैदा की कोई एक रॉकफेलर कोई एक मार्गन कोई एक फोर्ड कोई रक्तशायल कोई बिरला कोई टाटा कोई साहू पूंजी पैदा करता है पूंजी सारे लोगों ने पैदा नहीं की अगर हम अमरीका से दस बड़े नाम अलग कर दें तो अमेरिका भी हमारे जैसा ही गरीब देश होगा मैंने सुना है हेनरी फोर्ड लंदन आया हुआ था। उसने स्टेशन पर आकर इंक्वायरी ऑफिस में पूछा कि कोई सस्ता था तो बता दें उस क्लर्क ने कहा मैं देखता हूँ आपके चेहरे से अखबारों में देखा है चेहरा लगता है कि आप हेनरी फोर्ड हैं और आप सस्ती होटल खोज रहे हैं आपके बेटे और बेटिया आती है तो वे तो सबसे महंगे होटल खोजते हैं हेनरी फोर्ट ने कहा कि मैं गरीब आदमी का बेटा हूं और मेरे बेटे हेनरी फोर्ट के बेटे हैं अमीर आदमी के बेटे हैं। मैंने संपत्ति पैदा की मैं गरीब आदमी का बेटा हूं मुझे सस्ती होटल खोज लेने दे। बता दें कि सस्ती होटल कहां है मैं किसी फोर्ट का बेटा नहीं अमरीका से दस बड़े नाम हम छांट दें तो अमेरिका भी गरीब होगा अमेरिका के पास जो आज संपत्ति है वो कुछ लोगों के मस्तिष्क का आविष्कार और कुछ लोगों की संपत्ति को पैदा करने की कला का परिणाम सारी दुनिया ने संपत्ति क्यों पैदा नहीं कर ली अभी हिंदुस्तान संपत्ति क्यों पैदा नहीं कर पाया हम सबसे पुरानी कौम और जमीन पर सबसे पुरानी हमारी संस्कृति है लेकिन हम संपत्ति क्यों पैदा नहीं कर पाए संपत्ति को पैदा करने की कला हम विकसित न कर पाए क्यों क्योंकि हम संपत्ति विरोधी देश इसलिए संपत्ति को पैदा करने की दिशा में हमारी प्रतिभा न जा सकी हमारी प्रतिभा गई संन्यास की दिशा में जो आदमी फोर्ड बन सकता था वो आदमी शंकराचार्य बन गया जो आदमी रॉकफेलर बन सकता था वो बुद्ध हो गया हमने अपनी सारी प्रतिभा को चैनल किया संन्यास की तरफ तो हमने बड़े सन्यासी पैदा किए बुद्ध पैदा किया शंकर पैदा किया नागार्जुन पैदा किया महावीर पैदा किया लेकिन हम संपत्ति पैदा करने वाले बड़े कुशल लोग पैदा न कर सके उस तरफ हमारी प्रतिभा ने भी संपत्ति के विरोध के कारण मैंने सुना है हिंदुस्तान से एक यात्री वापस लौटा काउंट केसर तो उसने अपनी डायरी में एक छोटा सा वाक्य लिखा वाक्य मैंने पढ़ा तो मैं बहुत हैरान हुआ उसने लिखा कि इंडिया इच इज रिच लैंड एक अमीर देश है जहाँ गरीब लोग रहते मैं थोड़ा हैरान हुआ यह आदमी पागल तो नहीं हो गया अगर हिंदुस्तान अमीर देश है तो गरीब लोग वहां कैसे रहेंगे और अगर वहां गरीब लोग रहते हैं तो अमीर देश कैसा है लेकिन उसका मजाक मैं समझा उसका मजाक ये था कि हिंदुस्तान कभी भी अमीर हो सकता था लेकिन अमीरी पैदा करनी पड़ती है प्रतिभा को नियोजित करना पड़ता है जीनियस को यात्रा पकड़ानी पड़ती है तब संपत्ति पैदा होती है अन्यथा संपत्ति पैदा नहीं होती संपत्ति के उत्पादक मजदूर नहीं संपत्ति का उत्पादक श्रमिक नहीं है अन्यथा आदिवासी श्रम कर रहे हैं जन्मों जन्मो और संपत्ति पैदा नहीं कर पाए अफ्रीका का गरीब भी श्रम कर रहा है एशिया का गरीब भी श्रम कर रहा है लेकिन संपत्ति पैदा नहीं हो पाई अगर श्रमिक संपत्ति पैदा करता तो सारी दुनिया में संपत्ति पैदा हो जाती उत्पादक कोई और कोई और प्रतिभा है पीछे पूंजीवाद ने उस तरह की प्रतिभाओं को अवसर दिया है जो संपत्ति को पैदा करे और पूंजीवाद ने संपत्ति को पैदा करने का इंतजाम किया है बड़ा इंसान तो उसने ये किया है कि मनुष्य की जगह मशीन को लाने की कोशिश की क्योंकि मनुष्य के हाथ से संपत्ति पैदा नहीं हो सकती मनुष्य कितना ही श्रम करे पेट भर ले तो बहुत बुद्ध के जमाने में हिंदुस्तान की आबादी दो करोड़ थी और यह आबादी दो करोड़ ही रहती ज्यादा नहीं हो सकती थी क्योंकि 10 बच्चे पैदा होते और नौ बच्चों को मरना ही पड़ता क्योंकि न तो भोजन था जगह थी न इंसान था, था उनके शरीर को बचाने का कोई उपाय न था पिछले डेढ़ वर्षो में दुनिया में एक्सप्लोजन हुआ मनुष्य जाति का आज साढ़े तीन अरब लोग है ये साढ़े तीन अरब लोग पूंजीवाद की व्यवस्था के कारण जीवित है अन्यथा ये जीवित नहीं हो सकते पूंजीवादी व्यवस्था के पहले कल्पना के बाहर है कि साढ़े तीन अरब आदमी इस पृथ्वी पर जी जाएं। पूंजीवाद ने क्या किया मनुष्य की जगह मशीन को ईजाद किया मनुष्य को हटाया श्रम से और मशीन को लगाया श्रम में इसके दो परिणाम हुए मशीन मनुष्य से करोड़ गुना काम कर सकती हजार गुना काम कर सकती लाख गुना काम कर सकती मशीन की संभावनाए अनंत मनुष्य की संभावनाएं बहुत सीमित मशीन की वजह से संपत्ति का इतना ढेर लगना शुरू हुआ और दूसरा काम जैसे ही मशीन आई मनुष्य गुलामी से मुक्त हो सका पूंजीवाद की दूसरी बड़ी देन है दास्ता का अंत गुलामी की समाप्ति अगर मशीन ना आती तो आदमी की गुलामी कभी भी नहीं मिट सकती थी आदमी की गुलामी मिटना असंभव था आदमी को गुलाम रहना ही पड़ता क्यूंकि आदमी से काम लेना और आदमी से पीछे उसकी छाती पर या तो सवार हो कोई पीछे कोड़ा लेकर तभी उससे हड्डी तोड़ के काम लिया जा सकता था मशीन स्थापित हुई सब्स हुई आदमी की गुलामी मुक्त हो गई आज पृथ्वी पर आदमी गुलाम नहीं आज पृथ्वी पर आदमी मुक्त लेकिन समाजवाद ने एक झूठी और भ्रामक बात पैदा करनी शुरू की है उसने पैदा करना शुरू किया ये ख्याल की संपत्ति और पूंजी श्रमिक पैदा कर रहा है श्रमिक संपत्ति पैदा नहीं करता, पाएगा श्रमिक सिर्फ संपत्ति के पैदा करने का बहुत गौम हिस्सा है और आज नहीं कल श्रमिक सुपरफिलुअर्स व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि मशीन उसे पूरी तरह से सब्सट्यूट कर देगी पचास साल के भीतर दुनिया में लेबरर, श्रमिक जैसा आदमी नहीं होगा होने की जरूरत भी नहीं है शोभन है कि कोई आदमी को मशीन का काम करना पड़े जो मशीन कर सकती हो श्रमिक व्यर्थ हो जाएगा संपत्ति के पैदा करने में श्रमिक धीरे धीरे व्यर्थ होता गया और 50 साल में बिल्कुल बेकार हो जाएगा श्रमिक की कोई जरूरत न रह जाएगी नॉन इसलिए गैर जरूरी हिस्सा है जरूरी हिस्सा उत्पादक बुद्धि है प्रोडक्टिव माइंड है लेकिन समाजवाद ने एक भ्रम पैदा किया है कि संपत्ति मसल से पैदा हुई झूठी है यह बात संपत्ति मस्तिष्क से पैदा हुई है मसल्स से नहीं और अगर समाजवाद ने ये जिद की और मसल्स को मस्तिष्क के ऊपर बिठा दिया तो मस्तिष्क विदा हो जाएगा और मसल्स वही पहुंच जाएंगे जहां हजार साल पहले गरीबी भूख और भुखमरी उसके आगे नहीं ये सारी संपत्ति मस्तिष्क की ईदाद और ध्यान रहे सारे लोगों ने इस संपत्ति को पैदा करने में भाग नहीं बैठाया सारे लोगों ने इस संपत्ति को पैदा करने का श्रम भी नहीं उठाया एक आइंस्टीन इजाद करता है सारे लोग फायदा लेते हैं एक फोर्ड संपत्ति पैदा करता है सारे लोगों तक संपत्ति बिखर जाती है। लेकिन ऐसा समझाया जा रहा है कि पूंजीपति जो है वो लोगों से संपत्ति शोषित करता है एक्सप्लाइट करता है इससे बड़ी झूठी कोई बात नहीं हो सकती जो संपत्ति है ही नहीं उसका एक्सप्लाइटेशन होगा कैसे उस संपत्ति का शोषण हो सकता है जो कहीं हो लेकिन जो संपत्ति कहीं है ही नहीं उस संपत्ति का शोषण कैसे हो सकता है पूंजीवाद संपत्ति का शोषण नहीं करता संपत्ति पैदा करता है लेकिन जब संपत्ति पैदा होती है तो दिखाई पड़नी शुरू होती है। और हजारों आंखों में ईर्षा का कारण बनती समाजवाद के प्रभाव का कारण ये नहीं है कि हर आदमी हर दूसरे आदमी को समान समझता है समाजवाद का बुनियादी प्रभाव का कारण मनुष्य की जन्मजात जात ईर्षा है उनके प्रति जो सफल है उनके प्रति जो समृद्ध है कुछ पाया जिन्होंने कुछ खोजा जिन्होंने कुछ बनाया मनुष्य जाति का बड़ा हिस्सा एकदम तमस में रहा है उसने कुछ भी पैदा नहीं किया है मनुष्य जाति के बड़े हिस्से ने ना तो ज्ञान पैदा किया है न संपत्ति पैदा की है ना शक्ति पैदा, पैदा की है लेकिन मनुष्य जाति का बड़ा हिस्सा सचेत हो गया है उसे दिखाई पड़ रहा है संपत्ति है ज्ञान है बुद्धि है लोगों के पास कुछ है और निश्चित ही करोड़ों लोगों की ईर्षा को जगाया जा सकता है रूस में जो क्रांति हुई वो ईर्षा से चीन में जो क्रांति हुई वो ईर्षा से और इस देश में भी समाजवाद की जो बातें हो रही है वो ईर्षा जन्म है वो जिल सी उनके पीछे कारण लेकिन ध्यान रहे ईर्षा से कोई समाज निर्मित नहीं होता और ये भी ध्यान रहे कि ईर्षा से समाज का किया गया रूपांतरण फलदायी सुखदायी मंगलदायी नहीं होगा और ये भी ध्यान रहे कि ईर्षा से हम किसी व्यवस्था को तोड़ तो देंगे लेकिन नई व्यवस्था का सृजन नहीं कर पाएंगे ईर्षा क्रिएटिव नहीं है डिस्ट्रक्टिव है ईर्षा कभी भी सृजनात्मक शक्ति नहीं वो तोड़ सकती मिटा सकती बना नहीं सकती बनाने की कल्पना ही ईर्षा में नहीं होती मैंने सुना है एक आदमी मरा मरते समय उसने अपने बेटों को इकट्ठा किया और उन बेटों से कहा कि मुझे मरते हुए बाप की एक इच्छा है उसे तुम पूरा कर मेरे पास आओ और मुझे वचन दो लेकिन उसके बड़े बेटे चुपचाप दूर ही बैठे रहे हुए अपने बाप को भली भांति पहचानते थे लेकिन छोटा बेटा नहीं जानता था वो बाप के पास चला गया बाप ने उसके कान में कहा कि तू ही मेरा असली बेटा है और तुझे मैं एक बड़ा दायित्व सौंपे जाता हूँ जब मैं मर जाऊं तो मेरे लाश के टुकड़े टुकड़े करके पड़ोसियों के घर में फेंक देना उसने कहा क्या मतलब है आपका तो उस आदमी ने कहा कि जब मेरी आत्मा जा रही होगी स्वर्ग की तरफ तो पड़ोसियों को जेल खाने की तरफ जाते देखकर मुझे बड़ी शांति मिलेगी मेरा दिल बड़ा तृप्त हो जाएगा जिंदगी भर से चाहता हूँ मैंने भेज दू मकान पड़ोसी के पास बड़ा है मेरे पास छोटा है पड़ोसी के पास सुंदर घोड़े हैं मेरे पास नहीं पड़ोसी के पास ये है मेरे पास नहीं इतना तो कर ही सकता हूं मैं कि मरने के बाद मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े करके पड़ोसियों के घर में फेंक देना अब ये जो आदमी है ये आदमी ईर्षा से जीरा है मकान बड़े हो सकते हैं सृजन से ईर्षा से नहीं हाँ ईर्षा से बड़े मकान छोटे बनाए जा सकते हैं, लेकिन ईर्षा से छोटे मकान बड़े नहीं बनाए जा सकते ईर्षा के पास रचनात्मक शक्ति नहीं है ईर्षा जो है मृत्यु की साथी है जीवन की साथी नहीं लेकिन सारी दुनिया में समाजवाद का जो प्रभाव है वो ईर्षा उसके बुनियाद में आधार है लेकिन मजा यह है कि जिस गरीब को ये ईर्षा सता रही है और शायद गरीब को उतनी नहीं सता रही जितने अमीर और गरीब के बीच के जो नेता खड़े हैं उनको सता रही है ये जो ईर्षा इनको सता रही है ये ईर्षा अमीरों के खिलाफ जितना नुकसान पहुंचाएगी वो बड़ा नहीं इसका अंतिम नुकसान गरीब को ही पहुंचने वाला है क्योंकि अमीर जो संपत्ति पैदा कर रहा है वो संपत्ति अंततः अंततः गरीब तक पहुंच रही है पहुंचती है पहुंच ही जाती है उसे रोकने का कोई उपाय नहीं मैं भी निकल रहा था एक जा रहा था मेरे में एक रास्ते में एक बड़ा मकान और उस मकान के आसपास दस पांच छोटे झोपड़े उन्होंने मुझे देखकर कहा कि देखते हैं आप ये मकान बड़ा हो गया इन मकानों को छोटा करके मैंने उनसे कहा कि आप गलत देख रहे हैं इस बड़े मकान को बीच से हटा दे तो ये जो आसपास पास दस मकान है ये बड़े नहीं हो जाएंगे ये दस मकान नदारत हो जाएंगे ये उस बड़े मकान के बनने की वजह से दस मकान भी आसपास बन जाते बनना ही पड़ता है कोई मकान अकेला नहीं बन सकता एक बड़ा मकान मकान जब बनता है तो छोटे बन ही जाते हैं क्योंकि उस बड़े मकान को बनाएगा कौन लेकिन बड़े मकान को बीच से हटा दें तो आपका गणित गलत मैंने उनसे कहा दस मकान विदा हो जाएंगे दुनिया में दस बच्चे पैदा होते नौ मरते थे पूंजीबाज ने उन नौ बच्चों को भी बचा लिया दस बच्चे पैदा होते हैं और सिर्फ एक बच्चा मरता है। नौ बच्चे बच जाते हैं। उन नौ बच्चों की भीड़ इकट्ठी हो गई उनके पास छोटे मकान, दुखद है ये बात। उनके पास अच्छे मकान होने चाहिए लेकिन अच्छे मकान होने का सूत्र ये नहीं है कि बड़े मकान मिटा दिए जाए अगर बड़े मकान मिट गए तो मैं आपसे कहता हूँ ये छोटे मकान विदा हो जाएंगे ये बड़े मकान के पीछे आए हैं नौ बच्चे जो बच रहे हैं दस में ये बड़े मकान के बनाने में बच रहे मजदूर को काम है नौकरी है रहने की जगह है वो पूंजी के पैदा होने के कारण हुई इस पूंजी को बिखेर देने से मजदूर बचेगा नहीं कोशिश हमें यह करनी चाहिए कि मजदूर भी कैसे पूंजीपति हो जाए हम कोशिश यह कर रहे हैं कि पूंजीपति भी कैसे मजदूर हो जाए कोशिश हमें यह करनी चाहिए कि छोटे मकान कैसे बड़े हो और अगर छोटे मकान बड़े बनाने हैं तो और बहुत बड़े मकान बनाने पड़ेंगे तभी ये बड़े हो पाएंगे अन्यथा ये बड़े नहीं हो पाएंगे लेकिन तब कई बार बड़े भ्रांत पैदा हो जाते हैं चीन में जो चल रहा है वो यही ख्याल कि हम बड़े सब मकान मिटा के छोटे मकान को बड़ा कर देंगे नहीं बड़ा मकान मिट जाएगा और छोटा मकान जिसके पास है अगर वो बड़ा मकान बना सकता होता तो उसने बहुत पहले बड़ा मकान बना लिया होता वो अपनी लिथार्जी में अपने तामस में वापस लौट जाए। ने रूस से विदा होने के पहले अपने पद से जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही वो सोचने जैसी उसने कहा कि आज रूस के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है की रूस में कोई भी काम करने को तैयार नहीं तो रूस के जवान काम करने में बिल्कुल उत्सुक नहीं है बड़ी अजीब बात रूस के मजदूर काम करने में उत्सुक न हो रूस का जवान काम करने में उत्सुक न हो लिथार्जी जो काम लिया था वो भी जबरदस्ती था इसलिए स्टेलिन इस के मरने के बाद जो व्यवहार स्टेलिन के साथ रूस में हुआ वो बिल्कुल ही तर्कसंगत संगत मालूम पड़ता है जिस क्रेमलिन के चौराहे पर जिस रेड स्क्वायर में जिंदगी भर सलामी ली स्टेलिन ने उसी रेड स्क्वायर से उसकी गड़ी हुई लाश को उखाड़ के हटा दिया गया क्योंकि जितने दिन स्टालिन जिंदा था रूस पर प्रेत की भांति छाया रहा और गहरी हत्या करता रहा गहरी हत्या के भय में काम चला लेकिन हत्या का भय ढीला हुआ काम बंद हो गया पूंजीवाद ने एक इंसेंटिव पैदा किया है प्रेरणा पैदा की है व्यक्ति के भीतर की वो संपत्ति को पैदा करे संपत्ति को पैदा करने का एक आकर्षण पैदा किया है वह आकर्षण पूंजीवाद के विदा होते ही विदा हो जाए। हाँ एक ही शर्त पर अगर पूंजीवाद पूरी तरह विकसित हो जाए और पूंजीवाद से समाजवाद सहज आए तो ये घटना नहीं घटेगी मुझे लगता है ऐसा हो सकता है अमेरिका में ऐसा संभव हो जाएगा ये कितना विरोधाभाषी पेराडक्सिकल मालूम पड़ता है लेकिन यही सत्य है कि आने वाले 50 वर्षों में अमरीका रोज समाजवाद की तरफ कदम उठाएगा और रूस रोज पूंजीवाद की तरफ कदम उठाएगा अमरीका रोज समाजवादी होता जा रहा है बिना जाने बिना किसी क्रांति के क्यों क्योंकि संपत्ति जब अतिरिक्त हो जाती है तो व्यक्तिगत मालकियत व्यर्थ हो जाती है व्यक्तिगत मालकियत तभी व्यर्थ होगी जब संपत्ति अतरिप्त हो जाए एफ्लुएंट हो जरूरत से ज्यादा हो अभी हमारे एक गांव में हम जाएं वहाँ पानी पर कोई कब्जा नहीं लेकिन गांव में पानी बहुत ज्यादा है लोग कम हैं। कल गांव में पानी कम हो जाए और लोग ज्यादा हो जाए तो पानी पर व्यक्तिगत मालकेश शुरू हो जाएगी आज हवा मुक्त है सबके लिए कल हवा छोटी पड़ जाए लोग ज्यादा पड़ जाए कल ऑक्सीजन कम हो जाए और लोग ज्यादा हो जाए तो जिनके पास सुविधा है समझ है वे ऑक्सीजन के टैंक अपने घरों में बंद कर लेंगे। व्यक्तिगत मालकियत शुरू हो जाएगी संपत्ति पर तब तक व्यक्तिगत मालकियत रहेगी ही जब तक संपत्ति कम है और लोग ज्यादा हैं। एक ही तर्क संगत एक ही स्वाभाविक संभावना है व्यक्तिगत संपत्ति के विदा होने की और वो ये है कि संपत्ति पानी और हवा की तरह अतिरिक्त मात्रा में पैदा हो जाए ये संभव हो जाएगा आज भी अमेरिका में जिसे हम जिससे के मापदंड के कहें वो भी अमेरिका के गरीब से पीछे खड़ा हुआ है ये बहुत आकस्मिक नहीं मालूम होता ये बहुत चिंतनी नहीं मालूम होता यह बहुत विचारणी नहीं मालूम होता कि पचास वर्ष की समाजवादी व्यवस्था के बाद रूस से बड़ा गरीब मुल्क है दस सालों से तो अपना भोजन भी खुद पैदा नहीं कर पा रहा आप ही अपना भोजन बाहर से मंगा रहे हैं ऐसा नहीं रूस भी दस सालों से पूंजीवादी मुल्कों से अपना भोजन खरीद रहा है समाजवादी पेट को भी पूंजीवादी हाथों को ही भरना पड़े तो समाजवाद का क्या हुआ तो रूस ने लिखारजी वापिस लौट आई असल में पूंजीवाद एक व्यक्तिगत प्रेरणा देता है प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति पैदा करने की वो प्रेरणा खत्म हो जाए तो दो ही रास्ते हैं या तो पीछे से बंदूक लगाओ लेकिन पीछे से बंदूक स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकती मैंने सुना है खुर्शियों के संबंध में एक मजाक मैंने सुना है कि खुर्शियो एक पार्टी मीटिंग में बोल रहा था और बोलते वक्त वो स्टेलिन की निंदा कर था तो एक आदमी ने पीछे पर खड़े होकर कहा कि महाशय जब स्टेलिन के जिन कामों की आप निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं लाखों लोगों की हत्या की साइबेरिया भेजा जेल में डाला मार डाला सारे मुल्क को खून में डुबो दिया जो ये बातें आप कह रहे हैं जब स्टेलिन कर रहा था तब भी आप स्टेलिन के साथ थे तब आप कहा चले गए खुरशो एक मिनट के लिए चुप हो गया फिर तो उसने कहा कि जिन महाशय ने ये बात कही कृपा करके अपना नाम और बता लेकिन वो आदमी फिर नहीं उठा फिर खुर्शिव ने कहा कि आप उसके के कृपा करके अपनी शकल ही दिखा दे लेकिन वो आदमी का कोई पता नहीं चला फिर खुर्शिव ने कहा कि जिस वजह से अब आप दोबारा नहीं उठ रहे उसी वजह से मैं भी चुप रह गया जिंदा रहना था तो चुप रहना जरूरी था पूंजीवाद संपत्ति पैदा करवाता है बड़े सहज ढंग से किसी के पीछे कोई कोड़ा नहीं किसी के पीछे कोई बंदूक नहीं लेकिन गति की अपनी एक छोटी सी दुनिया है उसकी एक प्रेरणा अगर मेरी पत्नी बीमार, तो मैं रात भर काम कर सकता हूँ लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि मनुष्यता बीमार तो मैं मनुष्यता इतने दूर की बात हो जाती है उससे कोई संबंध नहीं बनता उससे कोई प्रेरणा पैदा नहीं होती अगर मुझसे कोई कहता है कि मेरे बेटे को पढ़ाना तो मैं गड्ढा खोज सकता हूँ बड़ी धूप में लेकिन कोई मुझे कहता है कि मनुष्यता को शिक्षित करना बात खो जाती है कहीं मेरे ऊपर उसकी कोई चोट नहीं पड़ती अगर कोई मुझसे कहता है कि घर बनाना है अपने लिए अपने लिए छाया करनी और एक बगिया बनानी है जिसमें फूल खिलेंगे तो समझ में आती है बात लेकिन जब कोई राष्ट्र के बगीचों की बात करने लगता है तब बात खो जाती है आदमी की चेतना का दायरा बहुत छोटा है ऐसे ही जैसे दिए का प्रकाश चार पाँच फीट के आसपास पड़ता है ऐसी आदमी की चेतना है उसकी चेतना बहुत छोटे से घेरे पर पड़ती है जिस घेरे पर पड़ती है उसी का नाम परिवार अभी आदमी परिवार से ज्यादा बड़े घेरे के योग्य नहीं है परिवार के बाहर जैसा बड़ा घेरा होता जाता है वैसा ही आदमी सुस्त होता जाता है उसकी प्रेरणा खोती चली जाती है राष्ट्र मनुष्यता मनुष्य जाति विश्व ये इतने बड़े घेरे हैं कि मनुष्य की चेतना पर इनका कोई कहीं परिणाम नहीं होता पूंजीवाद ने उसके व्यक्तिगत चेतना के आधार पर संपत्ति के सृजन की एक दौड़ पैदा की और पूंजीवाद ने संपत्ति पैदा की ज्ञान पैदा किया है। ईसा के मरने के 1850 वर्षों में जितना ज्ञान दुनिया में पैदा हुआ पूंजीवाद के डेढ़ सौ में उतना ज्ञान पैदा हुआ पिछले डेढ़ वर्षों में जितना ज्ञान पैदा हुआ पिछले पंद्रह वर्षों में उतना ज्ञान पैदा हुआ पिछले पंद्रह वर्षों में जितना ज्ञान पैदा हुआ पिछले पांच वर्षों में ज्ञान पैदा हुआ है पुरानी दुनिया जहां 1850 वर्ष में जितना काम करती थी वो पूंजीवाद की दुनिया पांच वर्ष में पूरा कर रही एक चमत्कार है लेकिन हम पूंजीपति को गादी दिए जा रहे हैं बिना ये समझे की वो मार्ग तैयार कर रहा है जहां की संपत्ति बरस जाएगी वो मार्ग तैयार कर रहा है जहां वो प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति के सृजन में संलग्न कर देगा वो मार्ग तैयार कर रहा है जहां से धीरे धीरे संपत्ति अतिरेक में एफ्लुएंट हो जाएगी और जिस दिन संपत्ति अतिरेक हो जाएगी उस दिन समाजवाद का बेटा सहज पैदा होगा मैं जब समाजवाद से सावधान होने की बात करता हूँ तो मेरा मतलब है गर्भ का काल पूरा हो जाने पूंजीवाद गर्भ का काल उसके नौ महीने पूरे हो जाने थे पूंजीवाद की ऐतिहासिक प्रक्रिया पूरी हो जाने थे चीन साम्यवादी हो जाए क्योंकि चीन का अत्यंत दरिद्र था मार्क्स को भी कल्पना थी, तो थी कि, तो कि अमरीका या जर्मनी में पूंजीवाद पहले टूटेगा लेकिन टूटा रूस में टूटा चीन में तोड़ने की कोशिश चलती है हिंदुस्तान में ये सब गरीब मुल्क है जिनके पास पूंजी की व्यवस्था ही नहीं लेकिन इनके पास एक बात है इनके पास गरीबों का बहुत बड़ा समूह है उस समूह की ईरफा को जगाया जा सकता है मार्क्स का चिंतन तो बहुत वैज्ञानिक था वो ठीक कह रहा था कि जहाँ पूंजीवाद अपनी पूरी व्यवस्था को विकसित कर लेगा वहां से उसको विदा हो जाना पड़ेगा क्यूँकी जब सम्पत्ति ज्यादा हो जाएगी तो व्यक्तिगत संपत्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। लेकिन उसे पता नहीं था कि जो क्रांतियां होंगी वो पूंजीवाद के संपत्ति के पैदा करने से नहीं वो गरीब की ईर्षा को भड़काते हो जाएंगे जिन मुल्कों में समाजवाद आया वो गरीब आना चाहिए था अमरीका में वहां वैसा समाजवाद नहीं आया लेकिन वहां एक अर्थों में समाजवाद आ रहा है चुपचाप साइलेंटली असल में जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वो बैंड बाजे बजा के नहीं आता जो भी महत्वपूर्ण है वो चुपचाप आता है जो भी महत्वपूर्ण है बीज टूटता है तो कोई खबर नहीं होती और सूरज निकलता है तो कोई घोषणा नहीं होती जिंदगी में जो भी महत्वपूर्ण है चुपचाप आता है आ जाता है तभी पता चलता है की आ गया लेकिन जो भी बैंड बाजे बजा के आता है समझना की कुछ जल्दी आने की कोशिश चल रही समाजवाद बैंड बाजे बजा के आना चाहता है और बिना इस बात को जाने हुए कि पूंजीवाद पूरा न हो तो समाजवाद नहीं आ सकता आज आज हिंदुस्तान में हम संपत्ति को बांट ले और पूंजी की बढ़ती हुई बनती हुई बिल्कुल प्राथमिक व्यवस्था को तोड़ दें क्या होगा गरीब की ईर्षा तृप्त होगी लेकिन गरीब और गरीब होगा गरीब की ईर्षा तृप्त होगी लेकिन गरीब भूखों मरेगा गरीब की ईर्षा तृप्त होगी लेकिन गरीब अपने हाथ से आत्मघात कर लेगा हिंदुस्तान में पूंजी की बनती हुई व्यवस्था को सब तरह का सहयोग चाहिए आज तो हिंदुस्तान को पूंजीवादी होने का ठीक अर्थों में निर्णय लेना चाहिए कि हम 50 वर्ष में ठीक पूंजीवाद पैदा कर ले समाजवाद उसके पीछे आने ही वाला है वो अपने आप आ जाएगा उसे लाने की किसी इंदिरा को जरूरत नहीं पड़ेगी उसे लाने के लिए किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी वो आ जाएगा क्योंकि मेरी समझ ऐसा है कि पूंजीवाद कौन लाया कोई बताए पूंजीवाद कौन लाया पूंजीवाद आया जब सामंतवाद की व्यवस्था उस जगह पहुंच गई तो पूंजीवाद आया समाजवाद को लाने की जरूरत नहीं समाजवाद भी आएगा लेकिन धैर्य चाहिए वो धैर्य बिल्कुल नहीं और अधेरी इतने नुकसान कर सकता है जिनके हिसाब लगाने पीछे बहुत मुश्किल हो जाएंगे फिर कौन हिसाब लगाए मैंने सुना है एक बार रथ चाइल्ड के पास एक समाजवादी गया और उसने जाके कहा कि तुमने सारी देश की संपत्ति हड़प कर रखी बांट दो तो सारा देश अमीर हो जाए रथ चाइल्ड ने उसकी बात सुनी कागज पे कुछ हिसाब लगाया और उससे कहा कि ये छह आने आपके हिस्से पड़ते हैं आप ले जाइए और जो जो आएंगे उनके हिस्से जो जो पड़ता है मैं देता जाऊँगा मेरे पास जितनी संपत्ति है अगर मैं सारी दुनिया को बांटूं तो एक एक आदमी को छे छे आने छूंगा जो भी आएगा मैं इनकार नहीं करूंगा लेकिन क्या आप सोचते हैं रथ ने पूछा कि ये छ आने आपको मिल जाएंगे तो समाजवाद आ जाएगा लेकिन रथ चाहल के पास छ आने भी थे बिल्ला टाटा डालमिया साहू के पास छ आने भी नहीं हमारे पास पूंजीपति ही नहीं हमारे पास पूंजीपति बिल्कुल अंकुरित हो रहा था आज बम्बई में थोड़ी सुविधा दिखाई पड़ती है लेकिन बम्बई हिंदुस्तान नहीं हिंदुस्तान पूरा का पूरा गरीब देश और हिंदुस्तान पूरा का पूरा इस तरह जीरा है जैसे औद्योगिक क्रांति के पहले यूरोप था अभी औद्योगिक क्रांति भी यहां नहीं हो गई और हम सपने देख रहे हैं आगे के जो औद्योगिक क्रांति हो सारा मुल्क उद्योग से भर जाए सारा मुल्क संपत्ति पैदा करे सारे मुल्क में करोड़ों टाटा बिरला हो संपत्ति मुल्क में पैदा हो जाए तो कोई टाटा कोई बिरला संपत्ति के विभाजन को न रोक पाएंगे बल्कि मेरी समझ तो ये है कि वे ही संपत्ति इतनी पैदा कर जाएंगे कि वो बांटी जा सके अन्यथा वो बांटी भी नहीं जा सकेगी समाजवाद से सावधान होने का यह मतलब नहीं है कि मैं समाजवाद का शत्रु मैं तो समझता हूं आज जो समाजवादी है वो समाजवाद के शत्रु उन्हें पता नहीं वे क्या कर रहे हैं वे जिस शाखा को काट रहे हैं उसी पर बैठे हुए हैं। वे गिरेंगे अपने साथ सबको लेके डूब जाएंगे हिंदुस्तान बहुत लंबे दिनों से गरीब है सोच विचार के कदम उठाना कहीं ऐसा ना हो कि संपत्ति पैदा हो रही है वो व्यवस्था टूट जाए और रोज दिखता है लेकिन हम अंधे मालूम होते हैं ऐसा मालूम होता है कि हमने तय कर लिया हम आंख खोल के ना देखेंगे सरकार जिस काम को हाथ में लेती है वही नुकसान पहुंचाने लगता है निजी उद्योगों में जितनी संपत्ति लगी है सरकारी उद्योगों में उससे दुगनी लगी है। लेकिन सब सरकारी उद्योग नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन सरकार कहती है कि बाकी जो निजी उद्योग हैं वो भी सरकार के हो जाए तो हम लाभ ही लाभ पहुंचा देंगे और ये भी ध्यान रहे कि समाजवाद की आड़ में कौन खड़ा है समाजवाद की बात चलती है लेकिन जो आता है वो होता है राज्यवाद समाजवाद का नाम चलता है सोशलिज्म का लेकिन जो आता है वो होता है स्टेट कैपिटलिज्म और कुछ भी नहीं वो होता है राज्य पूंजीवाद समाजवाद का मतलब होता है समाज के हाथ में संपत्ति हो लेकिन समाज के हाथ में संपत्ति कहा आती हाँ समाज के हाथ की सारी संपत्ति राज्य के हाथ में पहुंच जाती जहां बटे हुए पूंजीपति थे बहुत वहां एक ही पूंजीपति रह जाता है राज्य और राज्य की कुशलता हम देख रहे हैं हमारे मुल्क में राज्य जितना अकुशल है उतना गाँव का छोटा सा दुकानदार भी अकुशल नहीं है राज्य जितना मूल सिद्ध हो रहा है उतना हिंदुस्तान का साधारण सा किराना बेचने वाला और ठेले पर काम करने वाला आदमी भी उतना मूल नहीं इस राज्य के हाथ में सारी संपत्ति दे देने का ख्याल है सारे उत्पादन के स्रोत दे देने का ख्याल है अगर हिंदुस्तान ने मरने का ही तय कर रखा है तब बात दूसरी इस राज्य के हाथ में जाते खतरा होगा और यह भी ध्यान रहे कि राज्य की सत्ता जिनके हाथ में है वे वैसे ही पागल हो जाते हैं वे संपत्ति की सत्ता को भी देखने के लिए राजी नहीं कि किसी और के हाथ में हो वे संपत्ति की सत्ता भी अपने हाथ में चाहते हैं असल में राज्य के मद में जो पागल है सारी दुनिया में लोग वे चाहते हैं कि संपत्ति की ताकत भी उनके हाथ में हो तब तब एप्सल्यूट पावर तब संपूर्ण शक्ति उनके हाथ में हो जाती धन की भी राज्य की भी अकेली राज्य की शक्ति ही उन्हें दीवाना कर देती धन की शक्ति भी उनके हाथ में पहुंच जाए तब वे निरंकुश हो जाते फिर उनके ऊपर कुछ भी नहीं किया जा सकता आखिर स्टेलिन को हटाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता हिटलर को हटाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता क्या आपको पता है हिटलर भी सोशलिस्ट था उसकी पार्टी का नाम भी नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी वो भी समाजवादी थे माओ को हटाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता और ये भी ध्यान रहे कि आज दुनिया में राज्य के हाथ में इतनी ताकतें है कि अगर धन की ताकत भी उसके हाथ में चली जाए तो व्यक्ति बिल्कुल ही नपुंसक इंपोर्टेंट हो जाता पूरा राष्ट्र नपुंसक हो जाता फिर व्यक्ति के पास कोई शक्ति नहीं रह जाती ये आपको शायद पता ना हो कि राजनीतिक स्वतंत्रता हो आर्थिक स्वतंत्रता हो तो ही व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता सेफ रहती अगर आर्थिक और राजनीतिक शक्तियां एक ही ग्रुप के हाथ में चली जाएं, तो व्यक्ति के पास विचार की कोई स्वतंत्रता नहीं रह जाती रूस में विचार की कोई स्वतंत्रता नहीं है चीन में भी नहीं हिंदुस्तान में भी कल नहीं होगी लेकिन ये एक एक कदम आती है बातें पहले से पता नहीं चलता एक व्यक्ति की संपत्ति छीन लो संपत्ति के छिनने के साथ ही उसके व्यक्तित्व का 90 हिस्सा समाप्त हो जाता नब्बे प्रतिशत व्यक्ति विदा हो गया संपत्ति छीनते ही उसके सोच विचार की क्षमता भी छिन जाती क्योंकि उसके पास व्यक्ति होने की सामर्थ्य छीन हो गई राज्य के पास सारी ताकत पहुंच जाए तो व्यक्ति की हत्या हो जाएगी इस समय सारी दुनिया में इस देश में भी सबसे बड़े से बड़ा सवाल जो है, है वो ये है कि व्यक्ति को कैसे बचाया जाए राज्य हड़प लेना चाहता है सब लेकिन वो ढंग से हड़पता है और वो लोगों को समझा के हड़पता है वो कहता है तुम्हारे हित में हड़प रहे ये जो हम संपत्ति और उत्पादन के साधन अपने हाथ में लेते हैं वो तुम्हारे लिए इसलिए जय जयकार भी होगा और वही लोग जय जयकार करेंगे जिनके गर्दन पर फंडा कसा जा रहा है वही लोग जय जयकार करेंगे जो फांसी पर लटक जाएंगे उन्हें पता भी नहीं चलेगा संपत्ति एक बार राज्य के हाथ में चली गई तो राज्य निरंकुश फिर राज्य के सामने व्यक्ति की क्या सामर्थ्य फिर व्यक्ति की क्या हैसियत व्यक्ति की क्या आत्मा रूस में 50 साल में 50 आदमियों का एक छोटा सा ग्रुप एक छोटा सा समूह मालिक बना बैठा है उस ग्रुप के बाहर ताकत नहीं जाती इस तेलिन मरे चाहे जाए, चाहे कोसीजिन रहे चाहे ब्रजन हो कोई भी हो तो पचास आदमियों का छोटा सा ग्रुप सारे मुल्क इच्छा पर हाबी कोई इनकार नहीं हो सकता कोई विरोध नहीं हो सकता क्योंकि विरोध करने के पहले जबान कट जाए इंकार करने के पहले आदमी का कोई पता ना चले राज्य के हाथ में जब पूरी शक्ति हो तो व्यक्ति क्या कर सकेगा इसलिए ध्यान रहे राज्य की शक्ति निरंतर कम करनी है बढ़ानी नहीं क्योंकि अंततः तो एक ऐसा समाज चाहिए जिसमें राज्य एक फंक्शनल एक काम करने वाली व्यवस्था रह जाए मैं नहीं सोचता कि खाद्य मंत्री का कोई ज्यादा मूल्य होना चाहिए क्या मूल्य होना चाहिए घर में एक रसोई का जो मूल्य होता है प्राण के लिए रसोइये का मूल्य है खाद्य मंत्री का एक बड़ा रसोइया है और अगर अच्छा खाना प्राण को खिलाता है तो कभी कभी उसकी प्रशंसा करनी चाहिए लेकिन रसोई से ज्यादा नहीं कभी टिप भी देनी चाहिए उसको लेकिन रसोइये से ज्यादा नहीं लेकिन खाद्य मंत्री रसोइया नहीं उसके पास ताकत लेकिन वो ये जानता है कभी उसकी ताकत में एक कमी और वो कमी यह है कि लोगों के पास व्यक्तिगत संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति बगावत कर सकती और व्यक्तिगत संपत्ति विरोध कर सकती और जिसके पास व्यक्तिगत संपत्ति है उसके पास व्यक्तिगत सोच विचार का मौका है ये भी वो छीन लेना चाहता है राजनीतिक बहुत एम्बिशस है वो बहुत महत्वकांक्षी वो सारी शक्ति को अपने हाथ में ले लेना चाहता है जिस दिन राज्य के हाथ में पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर दोनों हो जाते हैं उस दिन क्रांति का बगावत का विद्रोह का कोई उपाय नहीं रह जाता ये कैसे मजे की बात है कि रूस में क्रांति हुई लेकिन रूस ये अकेला मुल्क है जहां क्रांति नहीं हो सकती रूस अकेला मुल्क है जहां क्रांति नहीं हो सकती क्योंकि तो राज्य के पास इतने अद्भुत साधन सब दीवालों के पास कान राज्य का जाल सब तरफ फैला हुआ है पति भी अपनी पत्नी से बोलते दो सोच लेता है है है है कि कि वो वो जो कह रहा है, वो कहना है कि नहीं कहना नहीं क्योंकि क्या भरोसा पत्नी कहा खबर करते कुछ पता नहीं बाप अपने बेटे से भी बात खुल के नहीं कर पाता क्योंकि खुल के बात करनी खतरनाक है हो सकता है बेटा यंग कम्युनिस्ट जवान कम्युनिस्टों के ग्रुप का सदस्य हो और खबर पहुंचा दे क्योंकि एक बेटे को समझाया जा रहा है कि बाप की कोई कीमत नहीं है कीमत है राष्ट्र की पत्नी की कोई कीमत नहीं है कीमत है समाज की समाजवाद एक बड़ी भ्रांतवाद समझा रहा है कि व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है जबकि एकमात्र कीमत व्यक्ति की है समाज की क्या कीमत समाज है क्या समाज एक कोरा शब्द है व्यक्ति है वास्तविक व्यक्ति है यथार्थ समाज तो सिर्फ जोड़ है लेकिन समाजवाद ने इतना शोर मचाया है कि जो नहीं है उसकी कीमत समाज की और जो है उसकी कोई कीमत नहीं है व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है इसलिए व्यक्ति को समाज की बलबेली पे चढ़ाया जा सकता है हमेशा से व्यक्ति को चढ़ाया जाता रहा ऐसे देवताओं के लिए जो नहीं कभी भगवान के लिए कभी काली के लिए कभी किसी यज्ञ में अब नया देवता है समाज और उसके पीछे असली देवता खड़ा है राज्य इन पर व्यक्ति को चढ़ाया जा रहा है काट डालो सबको क्योंकि तो व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है कीमत है समाज की समाज उससे कहीं मिलना नहीं हुआ बहुत खोजता हूँ सब जगह जाता हूँ पूछता हूँ समाज का है जगह जगह पता मिलता है कि वहां मिलेगा वहां जाता हूँ वहां भी व्यक्ति ही मिलते है जब भी मिलेगा व्यक्ति मिलेगा व्यक्ति का मूल्य चरम अल्टीमेट वैल्यू है व्यक्ति के मूल्य को खोना खतरनाक है हाँ, निश्चित ही किसी दिन समाजवाद आएगा लेकिन व्यक्ति को समाप्त करके नहीं व्यक्ति को त्रप्त करके व्यक्ति को फुलफिल करके व्यक्ति को पूरा करके व्यक्ति को मिटाते जो समाजवाद आता है उससे सावधान की जरूरत है वो समाजवाद नहीं वो व्यक्ति की हत्या है और समाजवाद के पीछे खड़ा है स्टेट खड़ा है राज्य और खड़े हैं राजनीतिक उनको कठिन मालूम होता है कि ताकत कहीं भी बटी हो सारी ताकत उनके हाथ में होनी चाहिए और ये ध्यान रहे ये अंतिम बात आज कहना चाहूँ कि राज्य के पास इतनी कभी भी ना नहीं आज हो सकती क्योंकि ताकतें देख के कब गया उस रात में सो नहीं सका बहुत चिंतित हो उठा लेकिन शायद ही कहीं कोई चिंता उस सम्बन्ध में हुई हो सारी दुनिया में खबरें छपी एक वैज्ञानिक ने एक घोड़े की खोपड़ी को काट के उसने एक इलेक्ट्रोड रख दिया है, एक यंत्र रख दिया, भीतर खोपड़ी बंद कर दी गई घोड़े को कुछ पता नहीं अब वायरलेस से उस घोड़े को कहीं से हजारों मील दूर से भी इशारे किए जा सकते हैं जो भी इशारे किए जाएंगे घोड़े को वही करना पड़ेगा क्योंकि घोड़े को लगेगा कि वो इशारे उसके भीतर से आ रहे हजार मील दूर से वो वैज्ञानिक कहे कि घोड़ा पैर उठाए इशारे करे पैर उठाने के तो घोड़ा पैर उठाएगा कहे नाचे तो वो नाचेगा एक मित्र ने मुझे वो तस्वीर भेजी और उसने कहा कितना बड़ा अविष्कार मैंने उसे वापस तस्वीर भेजी और लिखा कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण क्योंकि ये इलेक्ट्रोड आज नहीं कल राज्य आदमी की खोपड़ी में भी लगा देगा पता नहीं ना फिर विद्र असंभव है केमिकल रेवोल्यूशन हो रही है ऐसे ड्रग्स खोज लिए गए हैं जो क्रांति को असंभव कर दें क्योंकि ये बात पकड़ ली गई है कि जो लोग विद्रोही होते हैं उनके शरीर में उनके व्यक्तित्व में कुछ तत्व होते हैं जो गैर विद्रोही में नहीं होते तो अब ऐसे ड्रग्स हैं एलएसडी है मेस्टलीन है ये और, और ड्रग्स खोजे जा रहे हैं कल ये हो सकता है कि आपके गाँव के रिजर्वायर में तुलसी में पवई में केमिकल्स डाल दिए जाएं, पूरा गांव पिये उसे पता भी न चले कि पानी में कुछ है और गांव में सारे व्यक्तियों के भीतर से वे तत्व छीन हो जाएं, जो बगावत कर सकते हैं जो कह सकते हैं नो नहीं वो तत्व तो तो विदा हो जाए राज्य के हाथ में आज पूरी ताकत में जाना बहुत खतरनाक क्योंकि उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो व्यक्ति को बिल्कुल ही पहुंच सकता है माइंड वॉश की नई नई ईजादे हैं किसी भी आदमी की स्मृति पहुंची जा सकती है। छह महीने आदमी को बंद कर दिया जाए और इलेक्ट्रिक शॉक से, केमिकल ड्रग्स है और माइंड वाश की मैथर्ड है उनसे उसकी स्मृति पहुंची जा सकती है। अगर वो कहता था कि मैं विरोधी हूं तो उसकी स्मृति विदा हो जाएगी उसे पता ही नहीं रहेगा नंबर कौन अगर वो कहता था मेरा यह ख्याल है तो उसका खो जाएगा क्योंकि वो यही नहीं बता सकेगा मैं कौन मेरा जब इतनी ताकत विज्ञान दे रहा हो राज्य को और धन की भी सारी ताकत राज्य के हाथ हो और प्रशासन की भी सारी ताकत राज्य के हाथ में हो तो हम अपने हाथ से मनुष्य की हत्या का आयोजन कर रहे हैं। राजनीतिक इस योग्य नहीं है सच तो यह है कि राजनीतिक ने मनुष्य के इतिहास में जो किया है उसके सिवाए अयोग्यता के उसने तक कभी भी सिद्ध नहीं की राजनीतिक से सप्ताह हाथ से वापस लौटनी चाहिए उसे बढ़ाने की कोई भी जरूरत नहीं वो भी जानता है कि अगर वो कहे कि राज्य के हाथ में सब होना चाहिए तो लोग कहेंगे कि नहीं तो वो दूसरा चेहरा बनाता है वो कहता है समाज के हाथ में सब होना चाहिए समाज के पास कोई हाथ नहीं इसलिए फिर राज्य के हाथ में ही सब चला जाता है आज सोशलिज्म के नाम से दुनिया में जो भी चल रहा है वो स्टेट कैपिटलिज्म क्य पूंजीवाद है और मैं मानता हूँ कि राज्य पूंजीवाद से तो व्यक्ति पूंजीवाद श्रेष्ठ श्रेष्ठ इसलिए है कि व्यक्ति स्वतंत्र है श्रेष्ठ इसलिए है कि प्रत्येक व्यक्ति को पूंजी पैदा करने की प्रेरणा है श्रेष्ठ इसलिए है कि शक्ति विभाजित और विकेंद्रित श्रेष्ठ इसलिए है कि संपत्ति कल अगर अतिरिक्त मात्रा में पैदा हुई तो समाजवाद आएगा आना चाहिए लेकिन लाना नहीं आना चाहिए लाना नहीं लाया हुआ समाजवाद खतरनाक सिद्ध होगा आने दे लेकिन आएगा कैसे एक माली को बीज में से अंकुर निकालना है तो अंकुर आएगा कि निकालना पड़ेगा अगर निकाला तो संभावना है कि बीज भी टूट जाए और अंकुर न निकले लेकिन आने देना है तो माली क्या करे माली वो व्यवस्था करे जिससे अंकुर आता है व्यवस्था करे खाद की बीज को डाले जमीन में पानी डाले सूरज को आने दे आड़ को हटा दे आएगा बीज जरूर आ जाएगा अंकुर भी टूटेगा वृक्ष भी बड़ा होगा अगर समाजवाद जाना हो तो पूंजीवाद के बीच को ठीक से सिंचित करने की जरूरत ये मेरी बात लोगों को उल्टी मालूम पड़ती ये इतनी सीधी और साफ अगर पूंजीवाद ठीक से विकसित होता है तो उसके भीतर से समाजवाद आना ही है लेकिन पूंजीवाद अपना काम पूरा कर ले तब विदा हो लेकिन आज तो पूंजीवादी जो है वो भी डरा हुआ है वो भी हिम्मत से नहीं कह सकता की पूंजीवाद के होने का भी कोई कारण वो भी कहता है कि नहीं समाजवाद ठीक है उसके कारण हो गए वो भी भया भी वो भी वो चारों तरफ की भीड़ से डरा हुआ है वो भी नारे और झंडे और आवाजे उनसे घबरा गया वो कहता है तो समाजवाद ही ठीक बड़े से बड़ा पूंजीपति में देखता हूं वो कपड़ा है वो घबरा रहा है उसे लग रहा है कि उसने कोई पाप किया है बड़ी आश्चर्य की बात है पूंजीवाद ने इतने बड़े समाज को जिंदा रखने की व्यवस्था की इतने अधिक मनुष्यों को जीवित रखने का उपाय किया संपत्ति पैदा की गुलामी खत्म की मनुष्य को जगह मशीन को लाने का उपाय किया और अंततः था समाजवाद उससे आएगा लेकिन वही पूंजीवाद की व्यवस्था में जो कारीगर है वो भी कपड़ा गया आईजन होवर ने लिखा है कि कम्युनिस्ट से मैं बातें करता था तो मैं उत्तर नहीं दे पाता था क्योंकि लगता तो मुझे भी लगता तो यही था कि यही ठीक कह रहा आयजन होवर के पास भी तर्क नहीं पूंजीवाद के पास तर्क नहीं पूंजीवाद के पास दर्शन नहीं तो पूंजीवाद मरेगा मैं चाहता हूं कि पूंजीवाद के पास अपना तर्क हो अपना दर्शन हो ताकि वो ठीक से जी सके और समाजवाद को जन्म देने के योग हो सके समाजवाद पूंजीवाद की संतान और बाप अगर अस्वस्थ रहा तो ध्यान रखना बेटा स्वस्थ होने वाला नहीं लेकिन बाप को मार के बेटे को पता करने की कोशिश चल रही है मां की हत्या करके गर्भ निकालने की कोशिश चल रही है इन सब से सावधान होने की जरूरत है। इन चार दिनों में मैं निरंतर इनके बहुत से पहलुओं पर आपसे बात करने को हूँ फिर भी मैं चाहूंगा कि आपके कोई भी सवाल हो तो आप लिख के रोष दे देंगे ताकि मैं उनकी भी से चर्चा कर सकू एक, एक बात पुनर्विचार करने योग्य है एक एक विचार ठीक से समझ लेने जरूरी नहीं है कि जो मैं वो वो ठीक ही हो, वो गलत हो गलत सकता है। इसलिए सोचने के लिए निमंत्रण से ज्यादा मेरा कोई आग्रह नहीं इन चार दिनों में ये इतने लोग इकट्ठे होकर अगर समाज बात पर एक दृष्टि सोच सके तो शायद वो पूरे देश के भी काम आ सकती मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना उससे मैं बहुत अनुग्रहीत हूँ